तोमाजन भावम्हा श्रेया कैरव्यंद्रिका वितरण विद्यानम आनंद बुधिवर्धन प्रतिपद पूमृता स्वादनम सवानपन परम विजयते कृष्ण संग की नम कमल भम कमलमा लिने नम कमल पद नमस्ते कमल यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व यो वै वेद प्राइणोति तस्म प्रग्वेमबु प्रकाशम मुुर्व शरण प्रपदे ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगलध्यानाथ नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात कुछ तत्व ज्ञान पर विचार होगा अब आप लोग सावधान हो जाएं। दो प्रश्न हैं। कुल जमा टोटल दो प्रश्न जीव का चरम लक्ष्य क्या है पहला प्रश्न और वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा दूसरा प्रश्न जितने ज्ञान हैं मेटीरियल स्पिरिचुअल शास्त्र वेद कहीं का भी कोई ज्ञान है बस ये दो प्रश्न के उत्तर के लिए है जीव का चरम लक्ष्य क्या है और जीव भी मत बोलो और संक्षेप में कर दो मनुष्य का लक्ष्य क्या है क्योंकि और कोई प्राणी इन प्रश्नों को न समझ सकता है और न इनका उपाय कर सकता है केवल मानव देह ऐसा है जिसमें हम इन दोनों प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं वैसे तो ज्ञान में देवता लोग मनुष्यों से बहुत आगे हैं बहुत आगे किंतु उनको कर्म करने का अधिकार नहीं अर्थात अगर वो ज्ञान भी ले लक्ष्य क्या है तो उसके प्राप्त करने का उपाय नहीं कर सकते वो भोग जोनी है अर्थात केवल एक मनुष्य योनी ही कर्म योनी है शेष सब की सब भोग योनी है तो जीव का चरम लक्ष्य क्या है इस पर अनाज काल से विचार होता आया है आज भी हो रहा है आगे भी होगा ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नया प्रश्न है हमारे भारत के अलावा अन्य पाश्चात्य देशों में भी ये प्रश्न चला और इसके उत्तर भी लोगों ने दिए जैसे पहला चार बाग ये चार बाग कौन है ये स्वर्ग के बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति बुद्धि की अथॉरिटी उनका यह सिद्धांत है चार बात चारु बा मीठी मीठी लगने वाली बाणी ये क्या कहते हैं याद जीवेत सुखम जीवे ऋणं कृत्वा घृतम पीबेत भक्मी भूत देहस से, देह से पुनरागमन कुता जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके घी पियो मरने के बाद फिर कौन आता है कौन जाता है सब बकवास ये शरीर को ही सब कुछ मानते हैं अपना सुख यानी शरीर का सुख वैसे तो आप लोग हसेंगे कि ये तो महामूर्ख था ये बृहस्पति का चलाया हुआ ऐसा हाँ। हुआ था एक बार कि देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो बहुत असुर मारे गए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य उन्होंने कहा है तो बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे तो तमाम आसुर मारे गए अब तो देवता लोग हमेशा दबा लेंगे तो वो गए तप करने कि ऐसी सिद्धि प्राप्त करके आवे कि जितने मरे हैं सबको जीवित कर दें तो देवताओं को खबर हुई उन्होंने कहा है तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ये सब जिंदा हो जाएंगे तो तो उधर तो तप करने गए और उनके तप को भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने अपनी लड़की भेज दी और इधर बृहस्पति शुक्राचार्य का शरीर धारण कर लिया शुक्राचार्य बन गए और असुरो में गए असुरो ने नमस्ते किया वो समझे हमारे गुरुजी और उनको ये तत्व ज्ञान बताया शरीर ही सब कुछ है इसका सुख ही सब कुछ है वो चार बाग सिद्धांत हुआ और उनसे भी कह दिया कि देखो एक देवता हमारा शरीर धारण करके आएगा जब आवे तो उसको मार के भगा देना अब शुक्राचार्य की तपस्या को तो भंग कर दिया इंद्र की लड़की ने अब वो आए जब अफसरों के पास उन्होंने कहा गेट आउट दंग रह गए गुरुजी क्या हो गया इन लोगों हमारी पूजा करते थे रोज आवाज ही हमारा अपमान कर रहे हैं अरे मैं शुक्राचार्य हूं हा हा मालूम मालूम जा जाओ निर्पट जाओगे अभी वो बेचारे भाग आए तो ये है इसलिए बृहस्पति का एक सिद्धांत बनाया आसुरु के लिए कि वो आगे स्पिरिचुअल पावर न पा सके इसी में लिप्त रहे विषय भोग में अस्तु तो चार बाग का सिद्धांत है अपने स्वार्थ माने शरीर के अर्थ तक सीमित रहो वैसे तो सुनने में आप लोग सोचते होंगे बड़ा बेवकूफ था बड़ा गलत सिद्धांत है लेकिन आज छह अरब आदमी में छह लाख भी नहीं निकलेंगे ऐसे जो इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल मान ले जैसे आपका अटैचमेंट मां में है बाप में है भाई में है परिवार में कहीं है हा है तो फिर आप चार बाग से नीचे हैं चार बाग कहता है केवल अपने शरीर तक रहो मां बाप भाई बहन दुखी हो रोवे गाय मरे उसे मत सोचो और आप तो और लोगों में अटैचमेंट किए बैठे हैं केवल शरीर में अटैचमेंट रखना यह चार बाग सिद्धांत है